हरि तारानायक शेख राय जगदा दृषातिल की नारायणे नास्त्रिणे ना नारे कंकणिने नगे कारम कारम कर्ण गोकुलम व्याकुत्व श्याम शो नाम कलीलाया कृष्ण प्रबलपुषारृथुरीव गिरा श्रीरप्ते भवति सतत हृदय अखंडारनंद हृदय सदनेलश सदगुर सदगुण ध्यानगम्यम खंड पाद वै भू नमा हम भूय भूय नमा हम इन बलो हक्त सदगुरुदेव भगवान की वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत समलंकृत श्री महाराज श्री के एवं श्री प्रेमपुरी जी महाराज के युगल पावन पवित्र चरणार विंदो में कोटिशाह वंदन हमारे जीवंधन गोविंद की कथा के रस रसरसिक भक्त वृंदेव मातृशक्ति आप सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं अपने आराध्य की ही अनेकानेक झांकी देखकर के आप के भी पावन चरणों में मैं कोटि शाह वंदन करता हूं आओ अपने अंतकरण का निरीक्षण करें यदि वैराग्य की धारा अपने हृदय में प्रवाहित हो रही हो तो निर्गुण निराकार की आराधना की ओर अग्रसित करें चित्त को और यदि वैराग्य का अभाव हो तो श्रद्धा संपन्न होकर के सगुण के चिंतन में चित्त को लगाए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे निर्गुण की उपासना में चित्त लगाने की बात यहां आठ रूप तो से वर्णन किया और नवे में उपासना की बात कही अब इसकी उपासना की विधि मानो प्रस्तुत करते हैं भगवान कहते हैं संयमेन्द्रिय ग्राम समबुद्धय ते प्राप्नुवंति मामेव सर्वभूत हिते रहा एक तो ध्यान देने की आवश्यकता साधक के जीवन में है संयमेन्द्रिय ग्राम शब्द का जो प्रयोग है सम्यक प्रकार से अपनी इंद्रियों के जो ग्राम हैं समुदाय है उन पर अनुशासन होना चाहिए आंख को यदि बस में कर लिया तो केवल आंख के बस करने से काम नहीं होगा पांच ज्ञानेन्द्रियां और पांच कर्मेन्द्रीय इन सब पर अनुशासन हो साधक के जीवन में मरसी सुनाते हैं कि बाबा के यहां एक संत थे श्री उड़िया बाबा महाराज के यहां वह बोलते बहुत थे अनावश्यक वाक्यों को बोलते रहते थे एक दिन बाबा ने कहा तुम बोलते बहुत हो तो सज्जन ने दूसरे दिन अपने मुख में पट्टी बांध ली और एक लिख लिया मुख में किंतु बोलते नहीं थे किंतु हाथ से तो सब काम करते थे कई बार हम देखते हैं जो जीवा पर अनुशासन करने के लिए ऐसे नियम लगाते हैं वो अन्य इंद्रियों को ज्यादा प्रयोग करते हैं तो देखो जीवा भी अनुशासित तो हो और हाथ पाए, इस सब इंद्रियों पर अनुशासन होना चाहिए साधक के जीवन में देखो शरीर स्तर पर तो अनुशासन बहुत जरूरी है अगर साधक यह सोचे कि हमारा मन जहां जाना हो जाए हमारी इंद्री जहां जाना हो वहां जाए तो नारायण मेरे उसका पतन हो जाएगा इसलिए साधक को अपने जीवन में अनुशासन रखने की बहुत आवश्यकता है और साधक यदि गुरुचरणार्विंद में रहे तो उसे अपनी मनमुखी साधना भी नहीं करनी चाहिए जैसे गुरुदेव बताएं, हुआ विधि अपने जीवन में लगाए देखो स्थूल शरीर के आधार पर तो इंद्रियों में संयम होना चाहिए अनुशासित होनी चाहिए इंद्रिया इंद्रियों के बसीभूत तो हम न हों। इंद्रियां हमारे वसीभूत हों, जो बोलना हो वही बोला जाए जो सुनना हो वही सुना जाए जहां जाना हो वही जाया जाए ये इंद्रियों में संयम है ऐसे नहीं कि बोले बस मन में आया बोल दिया तो संयमित जीवन हो और दूसरी बात ये है सर्वत्र समबुद्धया सब जगह सम बुद्धि होनी चाहिए ये व्यवहार में भी ध्यान देने लायक बात है सुनिचय व स्वाके च पंडित समदर्शिना दुनिया में कहीं भी आपकी दृष्टि जाए तो घृणा से नहीं द्वेष से नहीं राग से नहीं एक तो सब जगह परमात्मा देखें ब्रह्म देखें यदि सब जगह ये दर्शन होगा तो किससे दुश्मनी करेंगे आप किससे राग करेंगे किससे मोहब्बत करेंगे किससे घृणा करेंगे राग द्वेष शिथिल हो जाएगा यदि सब जगह परमात्मा बुद्धि हो और सब जगह यदि परमात्म बुद्धि आप नहीं कर सकते हैं तो मिथ्यात्व बुद्धि कीजिए संसार में जहां जहां दृष्टि जाए लगे या सार है नस्वर है तो राग द्वेष नहीं होगा ये राग द्वेष को शिथिल करने के लिए साधनों का प्रयोग किया गया है तो सब जगह हमारी सम बुद्धि हो सब जगह एक तत्व का दर्शन करें ये सम समबुद्धया जब चित्त में आ जाएगा तो याद रखिएगा हमारा हृदय राग द्वेष विहीन हो जाएगा और हमारे हृदय में परमात्मा आकर के विराजमान हो जाएगा तो पहले तो इंद्रियों में संयम हो और सब जगह परमात्मा बुद्धि हो और तीसरी बात भगवान कहते हैं सर्वभूत हिते रता सब बूतों के हित में रत हों हम नारायण संसार में इतने लोग दुखी हैं कि सबकी सेवा हम कर नहीं सकते हैं न सबको कपड़ा दे सकते हैं न सबको भोजन दे सकते हैं न सबको दवाई दे सकते हैं न सबको शांति दे सकते हैं तो आप हित चिंतन तो सबके लिए कर ही सकते हैं आप बैठ करके या कल्पना कीजिए ये चाहना कीजिए कि दुनिया में जितने लोग हैं सब सुखी रहें सर्वे भवतु तो सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु मां कश्चिद दुख भाग भवे आप अपने चित्त को उदार बनाइए अधिकतर हम लोग अपने हित चिंतन में लगे हुए हैं और अपने हित चिंतन से यदि चित्त उठता है तो अपने जो लोग हैं उनके हित चिंतन में तो अपनी दृष्टि को विस्तार कीजिए अपने चिंतन का विस्तार कीजिए और सबको ये सोचिए कि सारा का सारा संसार सर्वभूत हिते रहता है आयम निजाह परोवेती गणना लघु चेत उदार चरिताम तो वसुधैव व कुटुम्बकम यह मेरा है ये पराया है यह जो चिंतन की धारा है वह संकीर्ण हृदय वाले लोगों की धारा है और जो उदार चरित्र वाले हैं उनका संपूर्ण संसार ही अपना परिवार है उदार चरिता वसुधा ही कुटुंबकम जब सारा का सारा वसुधा ही अपनी कुटुंब है परिवार है तो जैसे हम अपने हित चिंतन में लगे हैं जैसे अपने परिवार के हित चिंतन में लगे हैं तो अपनी दृष्टि का विस्तार कीजिए अपने विचार का विस्तार कीजिए सर्वभूत हिते रताहा ये तीन साधन जो भगवान ने बताए ये तीन साधन जिनके जीवन में आएंगे वह भगवान को प्राप्त हो जाएंगे ते प्राप्नवंती मामेव वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं अर्थात जिन्हें जिन्होंने इंद्रियों में संयम रखा है सर्वत्र समबुद्धि रखी है और सब भूतों के हित में चिंतन में लगे हुए हैं हित चिंतन आपके चित्त से जब प्रारंभ प्रारंभ होगा तो ये आपके हृदय को पवित्र करेगा ये हृदय को पवित्र करने का साधन है इस ढंग से यदि जीवन व्यतीत होता है तो वो परमात्मा को ही प्राप्त होता है यहां मामेव शब्द का जो प्रयोग भगवान ने किया है वो आपने निर्गुण रूप के लिए ही किया है निर्गुण स्वरूप के लिए ही किया है अर्थात वह निर्गुण स्वरूप को प्राप्त होता है इंद्रियों में संयम हो सर्वत्र सम बुद्धि हो देखो ये प्रयास करना चाहिए मैंने कल निवेदन किया था साधक माने होता है सावधानी जिसके जीवन में हो जो सावधान नहीं है वो साधक नहीं है सतत सावधानी का नाम ही साधना है प्रमादी का नाम साधक नहीं है आलसी का नाम साधक नहीं है साधक उसे कहते हैं जो सावधान है आप सावधान बनिए और सावधान हो करके चिंतन की इंद्रियों में संयम रखिए बोलने में संयम हो चलने में संयम हो देखने में संयम हो भोजन में संयम हो सुनने में संयम हो अधिकतर हम लोग महर्षि ने तो एक बात बड़ी अनोखी कही है श्रीमद् भागवत महापुराण में नारायण कभी चिंतन कीजिएगा आपके दरवाजे के सामने यदि कोई अपने घर का कचड़ा डालकर के जाए तो आप डालने दोगे बोलो भाई नहीं डालने दोगे ना आप विरोध कर दोगे कि हमारे घर के दरवाजे को आपने कोई कचड़ा घर समझ रखा है क्या और हम लोग नारायण मेरे अपने कान रूपी दरवाजे को खोल करके दूसरों की जिंदगी जिन्द, का जो कचड़ा है ये निंदा और कुछ नहीं कचड़ा ही है उसको हम सुनते हैं साधक को सावधान होना चाहिए कि कान से वही सुना जाए जो सुनना हो ये नहीं कि कोई किसी की निंदा सुनाना प्रारंभ कर दे तो हम कान खोल देते हैं और सुनाओ भाई क्या हुआ उसने क्या किया उसने क्या किया इसकी सुनने की आवश्यकता नहीं प्रत्येक इंद्री पर संयम हो और सब जगह समबुद्धि हो और संसार के जितने भी प्राणी हैं केवल मनुष्य ही नहीं जी सर्वभूत का ही प्राय है जितने पैदा होने वाले लोग हैं चाहे चीटी हो चाहे मच्छर हो चाहे दुनिया में कोई क्यों न हो ये भूत का ही प्राय जो पैदा होता है जी भगवती पैदा होने वाले जो भी पैदा होता है उन सब पर अपनी मरद हित चिंतन की धारा हो भगवान ने ये सूत्र निर्गुण निर्गुणोपासना का रखा अब एक बात भगवान कहते हैं क्लेशो अधिकतरस साम देखो ध्यान दीजिए साधना में क्लेश है और अधिक क्लेश है अव्यक्ता सक्त चेतशाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद अवाप्यते क्लेश अधिक है इसमें क्लेश अधिक होने का कारण बताते हैं कि देह में आसक्ति है देहाभिमान है और जब तक देहाभिमान है तब तक ये चिंतन करना बड़ा कठिन है क्लेश अधिक दुख है इसमें अधिक क्योंकि कारण क्या है यदि हम अपने को शरीर वाला मानते हैं तो याद रखेगा कि हम शरीर वाले हैं हम शरीर हैं ऐसी यदि चिंतन धारा होती है तो निर्गुण की आराधना में क्लेश अधिक है कारण क्या उसमें बोले कारण यह है कि वहां अव्यक्त है और हम अपने को व्यक्त मानते हैं अच्छा कई बार चिंतन कीजिए किसी से पूछा जाए कि आप कैसे निर्गुण की आराधना करते हैं आपकी उपासना का क्रम क्या है बोले दृष्टा साक्षी का हम ध्यान करते हैं तो मानो जो दृष्टा का ध्यान करते हो कि हम देखने वाले हैं तो देखने वाले को भी आप देखने वाले हो गए कि नहीं वो भी दृश्य बन गया अगर हम कहते हैं कि हम दृष्टा है तो ये दृष्टा जो है इसको कौन देख रहा है तो देखो इसमें बहुत सूक्ष्म ढंग से ध्यान देने लायक बात है तो ये साधना की जो कहते हैं है कि मैसी ऐसी ढंग की साधना करते हैं ऐसी ढंग की साधना करते हैं तो जब तक देहाभिमान है महर्षि ने सुनाया कि बाबा के पास में तो हर ढंग के लोग रहते थे महर्षि उड़िया बाबा जी महाराज के पास में सगुण उपासना करने वाले लोग भी रहते थे और निर्गुण उपासना करने वाले लोग भी रहते थे बाबा सुबह वेदांत की चर्चा करते थे तो सायंकाल भक्ति की चर्चा करते थे और जब सायंकाल भक्ति की चर्चा करते थे तो ज्ञानियों को कह देते थे तुम जाओ और जब ज्ञान की चर्चा करते थे तो भक्तियों भक्ति धारा में प्रवाहित होने वाले लोगों को कह देते थे तुम जाओ कारण क्या इसके पीछे इसके पीछे कारण महाराज जी स्वयं सुना रहे हैं कहा कि एक भक्त ने बाबा से कहा कि आपके पास ये जो वेदांती लोग रहते हैं इनको कहो ना ये घटपट मठ के चक्कर में क्या पड़े भगवान का भजन किया करें तो बाबा ने आश करके कहा कि उनमें श्रद्धा नहीं है डंकी एक दिन ज्ञानियों ने कहा क्या आप इनको समझाते नहीं क्या श्रृंगार के चक्कर में लगे रहते हैं ये श्रृंगार का चिंतन करते रहते हैं। वो कृष्ण ऐसा है ऐसा नाचता है ऐसा गाता है ऐसा ये करता है कल्पना में डूबे रहते हैं तो इनको कहो कि आत्मचिंतन में लगा करें बाबा ने मुस्करा के कहा कि उनको अभी वैराग्य नहीं है अभिप्राय क्या है जब तक वैराग्य नहीं आप लोग अन्यथा मत मानिएगा और मान भी जाइएगा तो हमारी तरफ से दो रोटी आज और खा लीजिएगा महाराज वेदांत की पराकाष्ठा की बात हम लोग करते हैं मैं वेदांत का विरोधी नहीं उसका साधक हूं बचपन से जिस संत की सेवा में रहने का अवसर मिला वह वेदांत दर्शन में निष्ठ महापुरुष तो हमारे रग रग में वह बसा हुआ है और हमारे महाराज स्त्री का अध्यात्म जीवन भी वही था आप भक्ति की पराकाष्ठा की बात भी जहां सुनेंगे महाराज जी जहां अपने दर्शन की बात करते हैं वहां ज्ञान की चर्चा ही करते हैं धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज ने जब महाराज श्री के द्वारा भगवान की लीलाओं को सुना तो गदगद हो गए और कहा कि आप स्वमत से इसका वर्णन करते हैं कि परमत से वर्णन करते हैं तो महाराज जी ने कहा कि हम परमत से वर्णन करते हैं स्वमत से नहीं अभिप्राय क्या है स्वमत उनका अध्यात्म का वेदांत का ही है क्योंकि हम लोगों की परंपरा वो है तो हम लोग चिंतन की धारा बहने की वही है और वही श्रेष्ठ समझते भी हैं हृदय से उसको स्वीकार भी करते हैं किंतु तो साधन दृष्टि के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं बड़े बड़े वैराग्य की बातें की जाती हैं किंतु तो जीवन खोखला है इतने मारा सारा संसार मिथ्या की बात हम कहते हैं ब्रह्म सत्य है संसार मिथ्या है संसार त्रिकाल में था नहीं और यदि अपने मन के अनुकूल बात न हो तो डिस्टर्ब हो जाते हैं और इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि दुश्मनी मान लेते हैं उनसे कैसे उनको हम पतित करें कैसे उनको खींचे तो ये वेदांत का साधन है क्या ये आप जरा सोचिए वेदांत की पराकाष्ठा की बात करने वाले लोगों के जीवन में वैराग्य कैसा होना चाहिए हमारे बाबा को श्री उड़िया बाबा जी महाराज को ले गए आर्य समाजी लोग और आसन पर बैठाल दिया बाद में कुछ पक्ष वाले आए बोले ये आसन आपके लिए नहीं डाला गया है ये आसन हमारे आचार्य के लिए डाला गया आप नीचे बैठो बाबा नीचे बैठ गए उसके बाद थोड़ी देर के बाद बाबा के प्रेमी आए बोले ये तो हमारा अपमान है आप ऊपर बैठो तो बाबा ऊपर बैठ गए उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर आर्य समाजी आए बोले ये आपने क्या किया ये आपके लिए थोड़ी बैठ पड़ा है नीचे बैठो तो नीचे बैठ गए और जब नीचे बैठे तो बाबा के मुख में बिल्कुल मलानता नहीं है क्योंकि जिसके जीवन में वह तत्व तो स्थापित हो गया है वो क्या नीचे क्या ऊपर जी तो ये देखो उसको कोई मात तो नहीं पड़ता और हम बात करें सातवें आसमान की और धरातल हो ही नहीं तो जीवन का जो रस मिलना चाहिए वो रस नहीं मिल पाएगा निर्गुण आराधना में वैराग्य की परम आवश्यकता है वैराग्य जब तक नहीं होगा देह का देह से भी वैराग्य हो संसार से भी वैराग्य हो मानव प्रतिष्ठा से भी वैराग्य हो वैराग्य जीवन में जब है वैराग्य माने लाल कपड़ा नहीं होता जी आप लोग कहीं ये मत समझ लीजिए वैराग्य माने लाल कपड़ा वैराग्य तो हृदय का भाव है और राग विहीन चित्त का नाम ही वैराग्य है ना कहीं अटैचमेंट है घर में भी रह रहे हैं तो कोई लेना देना नहीं जी एकदम तटस्थ होकर के रह रहे हैं इसका नाम वैराग्य है तो देखो भाई बात यह है इस आराधना के लिए साधना के लिए भगवान कह रहे हैं कि वैराग्य की आवश्यकता हो अच्छा अब सगुणोपासना में क्या वैराग्य की जरूरत नहीं है यहां वैराग्य हो जाता है जी देखो जहां प्रेम होता है वो अपने आप दूसरे वस्तु से विजाती वस्तुएं छूट जाती हैं कि नहीं छूट जाती ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सं्यस्त अन्य ना य योग ध्या उपासते ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सं्यस्त मतपरा भगवान कहते हैं जो अपने संपूर्ण कर्मों को मेरे में सं्यस्त कर देता है मेरे में समर्पित करता है और मेरे परायण और केवल अनन्य योग के द्वारा अन्य नोगेन मां ध्या उपाससतेह समरता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरात पार्थ मैयावेश चेतसाम भगवान देखो जो पहले श्लोक की जो बात बताई गई इसके पीछे ये तो सर्वाणी कर्मा जो सम्यक अपने कर्मों का महाराज संन्यास संन्यास माने सम्यक न्यास ही है त्याग ही है समर्पण ही है और मेरे परायण होकर के जीता है अनन्य भाव से मेरा ध्यान करता है उसको इस मृत्यु संसार सागर से मैं पार करता हूं अच्छा ध्यान दो एक तो तैर करके समुद्र पार करें और एक नाव में बैठ करके पार करें सुविधा किसको ज्यादा है बोलो भाई नाव में बैठ करके सुविधा ज्यादा है और जो महाराज देखिए इसलिए ध्यान दीजिए रामचेत मानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान का जो ज्येष्ठ पुत्र है बड़ा पुत्र है वो तो ज्ञानी है और जो भक्त है वो छोटा पुत्र है तो देखो जो बड़ा हो जाता है नारायण मेरे उस पर माता पिता का ध्यान कम होता है और जो छोटा होता उसका मां ध्यान ज्यादा देती कि नहीं देती ज्यादा ध्यान देती है तो नारायण जिसका ध्यान भगवान स्वयं करते साम अहम समुद्धरता भगवान कहते मैं स्वयं उसका पार करने वाला हूं कहां से बोले मृत्यु संसार सागरात इसको सागर की उपमा दे दी गई संसार को ये संसार एक सागर है जैसे सागर में जल भरा है इसको ध्यान देने की इस सागर को तैर कर पार करना कोई सामान्य खेल है क्या दो चार किलोमीटर का मामला हो तो कोई तैर करके चला जाए इसको तो साधन के बगैर पार करना बहुत मुश्किल है जी और इतना ही नहीं महाराज कोई तैरने का पुरुषार्थ भी रखता हो प्रबल हो किन्तु तो इतने इतने बड़े तिमिंगल हैं वही निकल जाएंगे यहां सागर में बड़ी बड़ी मछलियां हैं मगर मच्छ हैं आप किन किन से मारा टकराएंगे किस किस से उलझेंगे इससे तैर करके पार करना बहुत कठिन है मानो इसलिए भगवान ने इसको सागर शब्द का प्रयोग किया है अच्छा सागर का एक अर्थ और भी है जो गर सहित है जी गर जहर जो जहर के सहित है वही सागर है वो तो समुद्र मंथन के बाद निकला ही जहर उसमें पहले पहले तो मृत्यु संसार सागरात ये संसार मृत्यु मारा सागर है अभिप्राय क्या यहां जन्म मृत्यु का चक्कर लगा हुआ है इससे पार करने के लिए साधन की बात भगवान कहते हैं मैं किसको पार करता हूं तो भगवान कहते हैं ये तो सर्वाणी कर्माणी आज मैं देख रहा था बैठ करके सर्वाणी कर्माणी का अर्थ क्या है सब कर्म तो एक तो सब कर्म का अभिप्राय अर्थ ये होगा कि जो भी कर्म करते हैं अच्छे या बुरे जिसको भागवत धर्म में ग्रहित किया गया है उन सब कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करें दूसरा अर्थ किया है हमारे संतों ने यहां संचित प्रारब्ध और क्रियमान संचित भी कर्म वो भी कर्म ही हैं प्रारब्ध कर्म संचित कर्म और क्रियमाण कर्म इन तीनों प्र, तीनों प्रकारों के कर्मों को जो भगवान में संन्यात कर देता है अब संचित और प्रारब्ध को कैसे संन्यास किया जाएगा मानो जो कर्म कर रहे हैं हम उसको तो समर्पित करने में कोई दिक्कत नहीं है जो क्रियमाण है हुए हैं और जो संचित हो गए देखो कर्म तीन प्रकार के हैं क्रियमाण माने जो अभी हम कर रहे हैं ये कर्म और संचित माने इनका फल जो एकत्रित हो रहा है संचित हो रहा है और प्रारब्ध का ही प्राय जो भोगने के लिए उन्मुख हो गए हैं देखो जो हम कर्म करते हैं वही संचित बनते हैं और वही बाद में प्रारब्ध बनते प्रारब्ध का अर्थ ये पूर्व में आरब्ध किए हुए कर्म आरंभ किए हुए कर्म तो क्रियमान यदि जो हम कर्म करते हैं पहले यहीं से सुधारिए क्रियमान कर्म जो हम कर रहे हैं वह कर्म परमात्मा के लिए हो यह बहुत अच्छा सरल साधन है जी मैंने एक दिन निवेदन किया था इससे अच्छा सरल साधन दुनिया में दूसरा कोई नहीं है केवल थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है इसमें जो भी हम कर्म करते हैं तो कर्म करने के पूर्व संकल्प भी यही हो कि हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं आप जो भी कर्म कर रहे हैं इसमें बड़ी विलक्षणता है हमारे महाराज जी ने सुनाया कि एक सज्जन एक महात्मा के पास में गए बोले महाराज हमको जुआ खेलना आता है और जुआ ये सट्टा बाजी हम छोड़ नहीं सकते महाराज जी कहते हैं वो संत बड़े खुश हुए बोले इतने अच्छा साधन तुमको पता है यह तो बहुत अच्छी बात है छोड़ने की जरूरत नहीं जुआ तो क्या करें बोले ठाकुर जी के सामने बिछाओ अपना जुआ खेलने का साधन और बिछाकर एक दाव अपनी तरफ से डालो एक तरफ दाव ठाकुर जी की तरफ से डालो देखो जुआ का भी संबंध परमात्मा से हो गया उनकी प्रसन्नता के लिए खेला जाए तो देखो जुआ भी भजन बन गया एक आए बोले महाराज हमको झूठ बोलने की बहुत बड़ी आदत है ये छूटेगी नहीं बोले ठाकुर जी के सामने बैठकर खूब लंबी लंबी गप को खूब जितना झूठ बोल सकते हो और चिंतन करो कि इस झूठ बोलने को सुनकर हमारा ठाकुर बड़ा प्रसन्न हो रहा है तो झूठ बोलना भी आप भग, आपका भगवान के लिए हो गया चोरी करने की यदि आदत है तो चोरी करने का संबंध भी कृष्ण के साथ जोड़ दो चिंतन करो कि श्याम सुंदर चोरी करने के लिए जा रहे हैं हम भी उन्हीं के साथ एक सखा है और उनके साथ मिलकर चोरी करने के लिए जा रहे हैं और जैसी चोरी करना चाहो करो तो देखो ये साधन भी भगवान का भजन बन गया एक कर्म भी इसलिए सर्वाणी कर्माणी शब्द का प्रयोग है केवल ये नहीं कि भजन ही परमात्मा को समर्पित करो आप जो जो भी कर्म करते हो कायेन वाचा मनसेन मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना सृजत स्वभाव ये श्लोक ध्यान देने लायक है जो जो आप करते हैं काया से वाणी से मन से स्वभाव से और हम लोगों का स्वभाव हमारे जन्म जन्म का स्वभाव है उन स्वभाव के परवश होकर के हम कई बार चिंतन करते हैं प्रयास करते हैं कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं ये कर्म हमारे अनुकूल नहीं है कोई देखेगा तो क्या कहेगा कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कहेगा कि हमारा शिव को होकर के ऐसा कर्म करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है बड़ी वेदना होती है किंतु स्वभाव परवश होने के कारण वह कर्म हो जाता है अब स्वभाव परवश होने के कारण जो कर्म होता है तो इसको भगवान के साथ जोड़ दिया जाए आराध्य के साथ जोड़ दिया जाए तो देखो सब कर्मों का सन्यास आप परमात्मा के चरणों में करो और परमात्मा के पारायण होकर के जियो मत मारा शब्द का प्रयोग है मतपराहा अर्थात जैसे वो रखना चाहें वैसे हम रहेंगे घर में रखना चाहें तो घर में रहेंगे वन में रखना चाहें तो वन में रहेंगे उनकी इच्छा हो तो वृंदावन रख लें उनकी इच्छा हो तो बंबई रख लें उनकी जहां इच्छा रे स्वर्ग में भेजना चाहें स्वर्ग में भेजें नरक में भेजना चाहें तो नरक में भेज दें जी जहां उनकी जैसी हम तो उनके पायण हैं जहां जैसे हमें रखेंगे हम रहने के लिए तैयार हैं और अनन्य अनन्ये योगेन ये अनन्य शब्द बहुत प्रयोग है गीता में भी अनन्यास अन्यश्चितों माम ये जना पर्युपाशते तेषा नित्याभियुक्ता योगक्षेम वाहम्य हम श्रीमदभागवत महापुराण में भी अनन्य शब्द का प्रयोग कई जगह है ये भगवान चाहते हैं कि जीव केवल मेरा होकर के जिए अभी आज मैं महारि का चिंतन कर रहा था तो महारि ने कहा ये भगवान भी बड़े विलक्षण हैं पहले कि महाराज वो अंगुली पकड़ करके पहुंचा पकड़ते हैं पहले कहते है अच्छा हमको दस मिनट टाइम दो दस मिनट आप भजन करो फिर बोले दस मिनट से काम नहीं बनेगा एक घंटा करो बोले एक घंटा नहीं दो घंटा करो दो घंटा नहीं पूरे दिन करो बोले फिर पूरा दिन नहीं रात्रि में भी हमारा चिंतन करो यहां तक कि हमारा स्वप्न भी आए तो परमात्मा के आए तो सब जगह अपना अधिकार जमाना चाहते हैं तो हम भी क्या करें परमात्मा के अलावा ना अन्य इति अनन्या देखो भाई ये शब्द का कई लोग हमारे यहां समाज में बड़ा दुरुपयोग करते हैं दुरुपयोग का ये क्या है अगर नारायण मेरे भगवान शिव को वंदन करना हो तो कहेंगे हमारी अनन्नता में गड़बड़ी आ जाएगी किंतु यदि ऑफिसर को घूस देना हो और उनके चरणों में बंधन करना अपना काम बनाना हो तो फिर अनता में गड़बड़ी नहीं आएगी उसमें अनन्नता में दोष नहीं लगेगा केवल कथा सुन महाराज कहा कि उनकी कथा हो रही है तो बोले हम वैष्णव है अनन्या उनकी कथा कैसे सुन सकते हैं ये तो अन्यता में दोष लग जाएगा हम निंदा सुन सकते हैं गाली सुन सकते हैं गाली दे सकते हैं उसमें अनन्नता में दोष नहीं लगेगा केवल कथा सुनने में अनन्नता में दोष लग जाएगा क्या आप देखो भगवत चरणारविंद में बंधन करने में दोष लग जाएगा क्या हम अनन्य हैं, इसलिए हम दूसरे का चिंतन नहीं करेंगे ये जो धारणा है ये नारायण बेड़े हम दूसरे को नहीं अपने को ही ठग रहे हैं ये दूसरे को नहीं ठग रहे हम अपने आप ही जो ऐसे अनन्य बनते हैं वो अपने साथ ही पक्षपात कर रहे हैं अपना ही अकल्याण कर रहे हैं अपने ही हृदय में राग द्वेष की स्थापना कर रहे हैं याद रखिएगा अध्यात्म का दर्शन राग द्वेष को शिथिल करने के लिए है राग द्वेष को पुष्ट करने के लिए नहीं है न राग को पुष्ट करने का है न द्वेष को पुष्ट करने का इनको शिथिल करके परमात्मा के चरणों में अनुराग ही इसका उद्देश्य है और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है तो भगवान के अनन्य बन जाएं जी अन्य का अभिप्राय दूसरा कोई दू, दूसरा आराध्य न हो दूसरा इष्ट न हो दूसरा चिंतन न हो दूसरे का संबल न हो एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास ये देखिए एक भरोसा है एक बल है एक आस एक विश्वास है हमारे महाराज महारि तो सुनाते थे कि एक बार हमारे बल्लभ प्रभु बल्लाधीश मथुरा से गोवर्धन जा रहे थे अब सेवक लोग लेकर के जा रहे थे और महाराज उनकी सेवा तो पुष्टि मार्गियों की अनोखी है ये। तो सब हटाते हुए जा रहे थे रास्ता खाली करते हटो हटो हमारे गुरुजी आ रहे हैं हमारे गुरु आ रहे हैं बल्लभा आ रहे हैं बल्लभ प्रभु आ रहे हैं रास्ता खाली कराते थे, थे सेवक लोग सब संयोग से महाराज ब्रजवासी कोई किसान और रास्ते में हरा चारा लेकर के गाय के लिए आया था वो डाल कर हरे चारे मस्ती से बैठा हुआ भजन गा रहा था और ब्रजवासियों की तो तीन लोग से मथुरा न्यारी हो जी वो काहू को नाए समझे वो सबसे बड़ा अपने को ही समझते हैं। हम लोग तो उनके बीच में रहते हैं इसलिए हमको पता है अब हमारा जो कहा सेवकों ने हटो हटो हटो हमारे बल्लवाधीश आ रहे हैं बल्लभ प्रभु आ रहे हैं हटो रास्ता खाली करो रास्ता खाली करो वो बड़ी मस्ती में बैठे बैठे वहीं से बोला तुम्हारे प्रभु में कोई लाल लगे हैं क्या जो रास्ता खाली करें नाए खाली करेंगे क्या करोगे तुम्हारा जो लोग घबराए कि तो कोई विलक्षण है उन्होंने कहा हां हां हमारे प्रभु में विशेषता है क्या विशेषता है बोले हमारे प्रभु अनन्य हैं अब महाराज बोले तुम्हारे यदि प्रभु अनन्य है तो मैं फनन्य हूं नहीं हटूंगा तेरे प्रभु अनन्य तो मैं फनन्य हूं सेवक लौट करके आए और बल्लवाधीश से कहा कि ऐसा कोई रास्ते में बैठता है हटता भी नहीं है तो बल्लवाधीश समझ गए वो तो भगवत प्राप्त महापुरुष है आकर के बोले भैया मैं तो अनन्य तुम फनन्य कैसे हो बोले तुम बताओ पहले अनन्य कैसे हो तो उन्होंने कहा कि अपने प्रभु को छोड़ करके न शिव न शक्ति न गणेश न राम किसी की आराधना नहीं करते तो हमारे महाराज श्री तो महाराज ब्रजवासी ढंग से बोलते थे वो ब्रजवासी गाली देकर के बोला कि तुम तो इतने सर्वाग सबके नाम भी जानते हो हमको तो अपने कृष्ण के अलावा दूसरे में दुनिया का नाम भी पता नहीं है इतने कोई होते भी हैं ये तो हमको पता ही नहीं है इसलिए तुम तो अनन्य और मैं अन्य हूं तो कहने का ये प्राय अनन्यता जीवन में आनी चाहिए आराध्य के प्रति अनन्य बने अनन्ये नहीं व योगे माम ध्यान उपासते परमात्मा के अनन्न्य होकर के चिंतन कीजिए ये अनन्यता की बड़ी महिमा है जी और अनन्य हो जाएंगे देखो द्वितीय स्कंद में भागवत में भी है जहां अलग अलग कामना के आधार पर आराधना की चर्चा की गई तो बाद में हमारे श्री सुखदेव गुरुदेव ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में यदि एक की प्रतिनिष्ठा हो जाए देखो ध्यान दो एक के प्रति निष्ठा हो जाएगा तो काम बन जाएगा ये सब एक के ही आकार हैं जिन जिन आका हमारे यहां अनेकता में एकता सिद्ध करने के लिए ही बहुदेवता की पूजा है बहुदेवता की पूजा ही इसलिए है कि अनेकता में एकता सिद्ध हो जाए ये अनेक में एक ही विराजमान है या बताने के लिए ही अनेक देवताओं की पूजा का वर्णन किया गया है क्योंकि दुनिया में अनेक में एक ही तो है यही सिद्ध करने के लिए हमारे वैदिक प्रणाली के आधार पर पंचदेवोपासना है और ये देवोपासना इसीलिए है कि हमको सब में एक अनेक में एक दिखे या आराधना का क्रम है तो अनन्यव महाराज हमारे जीवन में अनन्यता आए हमारे जीवन में निष्ठा आए देखो भाई साधक के लिए श्रद्धावान होकर के एक निष्ठ तो होना ही पड़ेगा ये नहीं कि गंगा किनारे गए तो गंगादास और जमुना किनारे गए तो जमुनादास दास हरिद्वार में गए तो वहां महाराज संसार को मिथ्या सिद्ध करके आ गए और जो वृंदावन में आए तो कहा नहीं राधा कृष्ण ही सर्वोत्कृष्ट हैं और वहां राधा कृष्ण को भी कल्पना मान करके आ गए एक निष्ठ हृदय हो और आराधना के क्रम से यदि आप बढ़ेंगे मैंने तो अनुभव किया है जो क्रम से बढ़ता है साधक उसका कहीं अटकाव भी नहीं कहीं भटकाव भी नहीं कहीं लटकाव भी नहीं वो यदि महाराज वेदांत के सर्वोत्कृष्ट दर्शन में अपनी मति को स्थापित करता है तो कहीं भी उसके चित्त में भटकाव नहीं होता है हमारे यहां एक महात्मा है महारि के शिष्य हैं हम लोग एक दिन गोष्ठी में बैठकर चिंतन कर रहे थे तो अब भावना के आधार पर तो नहीं विचार के आधार पर उन्होंने बोला और दर्शन तो वही है उन्होंने कहा ये नृत्य गोपाल भगवान जो है हमारे यहां ठाकुर जी जो विराजमान है बोले पत्थर की प्रतिमाएं इसमें कुछ नहीं है और पत्थर बुद्धि वाले लोग भी अपना इसमें पत्थर खोपड़ी पटकते हैं अब ठीक है दर्शन की बात है किंतु जो सहृदय लोग हैं महाराज उनको बहुत चोट लगी अब जब चोट लगी तो एक महात्मा बड़े बुद्धिमान थे उन्होंने तुरंत बैठे बैठे ऐसी बात बोल दी उनके लिए कठोर वाक्य जो तिलमिला गए वो और उठ करके गोष्ठी से जाने लगे तो महात्मा ने मुस्कुरा उनको पकड़ लिया और पकड़ करके कहा कि यदि आप नृत्य गोपाल भगवान को पत्थर का मानते हो और कल्पना मानते हो तो अपने शरीर को क्या मानते हो आप जरा सोचो तो सही शरीर को जिसको आप मिथ्या मानते हो यदि मैंने उसको कटु वचन कह दिया तो इतने उद्वेग में क्यों आ गए इतने कष्ट में क्यों आ गए तो जो मूर्ति को परमात्मा मानता है जिसकी बुद्धि में परमात्मा है उसके सामने यदि ये बोलोगे तो कष्ट होगा कि नहीं होगा महात्मा ने बाद में अपनी गलती स्वीकार की तो देखो केवल हम कल्पना कहने लगे सब हमारे महाराष्ट्री तो कई बार हम प्रवचन सुनते कारिका का एक दिन प्रवचन सुन रहे थे बैठ करके तो महाराज श्री ने कहा ये शिव शक्ति गड़े सब हमारी कल्पनाएं है और ऐसी करोड़ों कल्पनाएं हमारे मानस में आती हैं तो अब जिस धरातल पर वो महापुरुष बोल रहे हैं उस धरातल पर हम केवल नकल करके बोलने लगे तो काम बनने वाला नहीं है हमारे चित्त में भी यह बात बैठनी चाहिए और पहले वैराग्यशाली बनकर के अपने शरीर के ही मिथ्यात्व को पहले सिद्ध करें हम दुनिया के मिथ्यात्व को तो सिद्ध कर लेते हैं किंतु हमारा शरीर मिथ्या ये बात हम सिद्ध नहीं कर पाते और यहीं पर अटका हो जाता है हमारे महर्षि कलकत्ता में सत्संग करके कहीं आ रहे थे दो तो जो गाड़ी में लेकर के आ रहे थे महर्षि बोले महाराज जी महाराज जी आपकी कृपा से हमको आधा ब्रह्म ज्ञान तो हो गया महाराज सिंह सोचे ये आधा ब्रह्म ज्ञान क्या होता है जी ब्रह्म ज्ञान तो आधा होगा ही नहीं हंस के बोले अच्छा आधा क्या हुआ जला ये बताओ बोले आधा ये हुआ है कि दुनिया में जितनी संपत्ति है किसी की भी हो सब हमारी है किंतु हमारी किसी की है ये ज्ञान हमको अभी नहीं हुआ है तो देखो भाई ये ब्रह्म ज्ञान नहीं ये ब्रह्म ज्ञान है इसके चक्कर में आप मत पड़ जाना कि ब्रह्म ज्ञान हो गया है तो देखो अनन्न्य होकर के भगवान का ध्यान करें भगवान कहते हैं तेसाहम हम समुद्धरता और जो इस ढंग से हमारा ध्यान करता है उसके तो समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भगवान उसको मृत्यु सागर से और मारा तार देते हैं पार कर देते हैं भवामी नचिरात पार्थ थारा ज्यादा देर नहीं लगेगी आप यदि चित्त में इस ढंग की धारणा आधारित करते हैं जिसने मेरे में अपने चित्त को आवेशित कर दिया है प्रविष्ट कर दिया है तो देखो चिंतन की धारा हम लोग बढ़े एक तो अपने आराध्य के प्रति अनन्न्य भाव हो और संपूर्ण कर्मों का समर्पण यहां न्यास की जगह समर्पण त्यागी है समर्पण अपने आराध्य के चरणों में करें संपूर्ण कर्मों को देखो आराधना की क्रम पद्धति अपने जीवन में अवतरित तो हो जाए संपूर्ण कर्मों का परित्याग आप जो भी कर्म कर रहे हैं अच्छा या बुरा सत्संग या भजन या व्यापार सब जो कर्म कर रहे हैं इसलिए हमारे यहां कर्मकांड की विशेषता है कर्मकांड की विशेषता क्या है पहले जब कर्मकांड करवाते हैं ब्राह्मण लोग आप देखेंगे तो सबसे पहले शरीर को पवित्र करने के बाद संकल्प करवाते हैं और संकल्प करवाते उसमें अपना गोत्र नाम कुल स्थान समय सबका चिंतन किया जाता है और कर्म करने के बाद जब कर्मकांड पूरा हो जाता है मानो जो जब था हुआ पूरा हो गया तो बाद में जल लेकर के अन कर्मणा कृतेन जो मेरे द्वारा कर्म किया गया है वह सब भगवान के चरणारविंद में समर्पित है तो समर्पण है संकल्प और समर्पण ये दोनों हैं। तो यहां समर्पण की बात कही गई आप अपने संपूर्ण कर्मों को परमात्मा के चरणों में समर्पित करें और अनन्य भाव से उनका ध्यान करें अगर ऐसा करते हैं तो भगवान स्वयं इस संसार सागर से हम लोगों को पार करेंगे हमारा चित्त उनमें समर्पित हो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 वत्सल भगवा सदगुदेव भगवा वृंदवन विहारी ला की जय जय श्रीरान जय जय श्रीरान जय जय श्रीर हरिओं उज्जैन महाराज जी के चरणों में परिणाम आज तीन सितंबर सोमवार शीतला सातम अब शांति पाठ होगा हरिओं ओ पूमद पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्ण शांति शांति शांति शाते शाति हरी ओं श्रीगुभ्यो नम ओम